राधे रामा चरतामृत ग्रंथ की जय श्री श्रीनताय गौर हरिव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा रम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राघा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय बिहारी लाल की जय नमो भगवते पुराण पुषोत्तमाय ऊ जय तू सत्यवती नंदनो हृदय नंद यमलगल वाग्म मम जगत्ती वंदेह श्री गुरोत्पकमल श्रीगुरून् वैष्णवां श्री रूपमं साग्र जात सह गण रघुनाथ तमाम सजीव साइतम सवधूत परजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापादा श्री सह गण ली विशाखाता मरांधसशलाकया चुन्मीत ये नो तस्म श्रीगुर्व नम अनर्पित चलीम चराणयावतीर्ण कलौ सामर्पयत मुन्न तोलरसा स्वक्तिश्रिय हरिपुरट सुंदरद्विकदंब संदीपिता सदा हृदय कंदर स्फु तश्यची नंदन श्रोशो कुलवल मक्षो मंजन मुरस महेन्द्र मणिदावन तरुणीना मंडन मखिल जयति नारायण नमस्कृति नरम चरोतम दिवीं सरस्वती व्या तथो जयमदीर वाचाकुभ्य कृपसुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासजीवे करमतेदयांद्राक् बोलो शिवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री परम श्री चेतन चरताम श्री सनातन शिक्षा के अंतर्गत श्रीमद महाप्रभु ने श्री कृष्ण के अंतर्धाम होने की लीला के विषय में प्रश्न किया कि क्या यह लोकवत है और श्री महाप्रभु ने उसका समाधान किया कि नहीं नहीं बिल्कुल ये लोकवत है ही नहीं भगवत स्वरूप में देह देही विभाग है ही नहीं तीन चीज होती हैं एक है जन्म दूसरा है आविर्भाव और तीसरा है समागम जन्म उसे कहते हैं जहां किसी जड़ पदार्थ के साथ उस जड़ पदार्थ को क्रियाशील बनाने के लिए जीवन प्रदान करने के साथ के लिए चेतन वस्तु का उसमें संपर्क हो उसको जड़ कहते हैं। तो उसको जन्म कहते हैं, जो जीवित वस्तु है वह श्वास लेगी जो जीवित वस्तु है वह कहीं भोजन करेगी और जीवित वस्तु भौतिक दृष्टि से अपने समान किसी दूसरी वस्तु को उत्पन्न कर सकने में समर्थ होगी ये तीन गुण जिसमें है उसको हम जीवित कहेंगे श्वास ले भोजन करे और प्रजनन करें जन्म स्तुप प्रजनन नहीं कर सकती है परंतु तो चेतन के साथ में जब वह युक्त है तब वह प्रजनन भोजन और श्वसन इन तीन क्रियाओं को करेगी और तब वह जीवित कहलाएगी हम सब लोगों का जब जन्म है क्योंकि जड़ शरीर के साथ में चेतन आत्मा उसका संपर्क हुआ और चेतन आत्मा के संपर्क से यह जड़ शरीर कहीं बोल रहा है चल रहा है देख रहा है कार्य कर रहा है भगवत स्वरूप में देह दे ही विभाग है ही नहीं जो वे हैं वही उनका देह है दो अलग अलग वस्तु है ही नहीं ऐसी स्थिति में भगवान का संसार में जीवों का कल्याण करने के लिए कभी कभी अवतरण होता है अवतार होता है तो पहले जन्म की बात हुई अब दूसरे नंबर की बात आई अवतार अवतरण तो अपने दिज लोक से श्री कृष्ण श्री नृसिंह वराह कुम जितने भी भगवत अवतार हैं वे सब पृथ्वी के ऊपर आप कहीं आविर्भाव प्राप्त कर, करते हैं आकर के विराजमान होते हैं उतरते और उनका पृथ्वी पर उतरना यह मनुष्य लीला में कहीं जन्म के रूप में भी सामने आता है उनके अवतरण के दो स्वरूप हैं, एक है कहीं प्राकट्य और कहीं वे कहीं अवतरण करते हुए विराजमान होते हैं उनका कहीं इनकानेशन उनका कहीं वो अवतार जो है वो अवतार उनका हो जाता है तीसरी वस्तु है वो है समागम जड़ वस्तु सब जड़ थी उनमें परस्पर मिलने की क्षमता भी नहीं थी परंतु भगवान की कृपा से जड़ वस्तुएं मिलकर के परस्पर वे एक से दूसरी वस्तुओं को बनाती हैं जैसे किचन के जार में आटा चीनी मसाले घी सब रखा हुआ है पंत पानी जब तक नहीं है तब तक वो मिलेंगे नहीं मिलकर के एक नहीं होंगी अग्नि और पानी दो चीज ऐसी हैं जो सब चीजों को मिला करके एक करेंगे इसी प्रकार तेईस तत्व तो सृष्टि के बन गए महातत्व तो अंगार पंच तन्मात्राएं पंच महाभूत दस इंद्रियां, मन इंद्रियों के साथ में ही प्राण शक्ति जो है वे प्राण भी जुड़ गए तेईस तत्व बन गए परंतु तेईस तत्व बन करके भी सृष्टि नहीं कर सकते हैं ठाकुर ने जब उनमें प्रवेश किया कण कण में तब जाकर के वे तेईस तत्व मिलेंगे और मिलकर के वे हाथी घोड़ा मनुष्य सारे खिलौने जो है उनको बना देंगे इसके बाद में वो इसके पहले वे तत्व कोई काम नहीं कर सकते हैं कोई कार्य नहीं कर सकते हैं तो ईश्वर की कृपा से उन तत्वों में परस्पर मिल सकने की क्षमता आना इसको हम कहेंगे समागम तो ये समागम प्राप्त करते हुए भी बराज श्री भगवत स्वरूप में जन्म है ही नहीं भगवत स्वरूप तो नित्य है केवल उनका प्रकट हो जाना और छिप जाना यही उनकी जन्म लीला है यही सब लीला परच्छेद मय आविर्भाव तुरो भाव शास्त्र कय श्री चैतन्य भागवत में बार बार इस पर, पंक्ति को निरूपण किया गया कई जगह ये पंक्ति आई है कि श्री महाप्रभु की लीला उसका कभी भी परिच्छेद नहीं है वो सीमित नहीं है जन्म नहीं है मृत्यु नहीं है परिच्छेद मान सीमा उसकी कहीं सीमा नहीं है आविर्भाव तो रोभाव मात्र शास्त्र कौ लीला का आविर्भाव होता है तो भाव होता है परंतु लीला सना सना विराजमान भराज्मा, विराजमान है सूर्य का जन्म नहीं है सूर्य का आविर्भाव तुरोभाव है सूर्य की मृत्यु नहीं है सूर्य का तुरोभाव है परंतु सूर्य नहीं है सूर्य है ऐसा हम कह देते तो आविर्भाव तुरु भाव मात्र ये केवल होता है भगवत स्वरूप में तो भगवत स्वरूप में कहीं भगवान का आविर्भाव है जीव का जड़ के साथ में संबंध होकर के जल को चेतन सीमित रूप में बनाने की क्षमता यह है जन और भगवान में यह सामर्थ्य है कि वे दो पदार्थों को मिलाकर के एक तीसरा परिवर्तित पदार्थ बना देते हैं हल्दी और चूना लाइम इन तीनों को दोनों को मिलाया गया तो रोली बन जाएगी लाल रंग हो जाएगा तो पदार्थ आपस में मिलकर के कहीं वे एक नया पदार्थ जो है हाइड्रोजन का एक भाग और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के दो भाग भागे ऑक्सीजन के एक भाग मिला और कहीं पानी बन गया एस्टो कहीं किसी तरह से बन गया तो ये जो है ये क्षमता ये भगवान ने डाली हुई है इससे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर के कोई नया रूप धारण करते हुए विराजमान हो जाता तो ये भगवान के जन्म के विषय में और भगवान के अंतर्धान के विषय में श्रीमन महाप्रभु ने समाधान प्रस्तुत किया अब एक तीसरा यहां पर प्रश्न रखा गया था शास्त्र में केशावतार का कहीं वर्णन आता है के एवं संस्तुय मानस्तु भगवान परमेश्वरः हरात्म केश कृष्ण मत उचक वसुधा तले अब अवती हानि के एक बार जितने भी देवतागण बेसब भगवान के पास में श्री क्षीर समुद्रशाही भगवान के पास में गए विष्णु भगवान के पास में और कहा पृथ्वी के ऊपर बड़ा भार श्रीमद्भागवत में भी ये श्लोक आपको ये पंक्ति आई ये श्लोक आया कि सिद्ध कृष्ण किलेश्केश भूमे सुरेतर व्यरूथ विमर्जताया क्लेशय कले सिद्ध कृष्ण केशौ जात क्योंन उपलक्ष्य मार्ग कर्मा चात्महिमोप निबंधना ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी के सामने सुना रहे हैं कि श्लोक का अर्थ ये है कि भूमि सूरेतर बबूथ ये पृथ्वी सूरेतर माने दैत्य देवताओं से इतर माने दैत्य हो गए बलूथ माने उनकी सेना तो सुरेतर बलूथ माने दैत्य सेना उनसे विमर्दित आया जब विमर्दित हो गई दुष्ट जन इसके ऊपर अपना प्रभाव डालने लगे तो भगवान कलया श्रष्ण के शाह अब इसके दो तरह से अर्थ किए जाएंगे पहले तो विरोध पक्षी अर्थ कर रहे हैं कि कल्याण के शव भगवान ने कला रूप में अपने दो केश उनको दिखाया अब इसका विरोध जो है वो बाद में बताएंगे भगवान कोई सफेद केश कहां से आ गए सिद्ध कृष्ण केशव भगवान तो किशोर हैं और सफेद केश होना ये तो बुढ़ापे का लक्षण है इसलिए भगवान ने सित कृष्ण के ही नहीं सकते हैं ये कलावतार का खंडन किया जाएगा आगे तो कले कृष्ण केशव भगवान ने अपने दो चमकीले केशों को दिखाया वो एक केश चमक के कारण ही सफेद जैसा दिख रहा था दोनों केश केले काले तो एक ज्यादा चमक रहा था कहीं दूसरा केश उतना नहीं चमक रहा था तो कल या सिंध कृष्ण केश कलापूर्वक सिद्ध माने सफेद और कृष्ण ये केश वाले भगवान ने जाता है मान भगवान जन्म लेंगे और करना उपलक्ष्य मार्ग है वे कर्माणी कर्माणि कर्मों को करेंगे जनान उपलक्ष मार्ग रहा और इस प्रकार मनुष्यों को अपने प्राप्ति के मार्ग माने लीला कथा उनको जगत को दिखाएंगे आत्म महिमोप निबंधन और ऐसे ऐसे कार्य करेंगे अद्भुत अति मनुष्य कार्य करेंगे जो अपनी महिमा को उपनिबंधन उन महिमाओं का गायन करने वाले हैं ये जी श्री नारद जी से द्वितीय स्कंध में कह आए हैं द्वितीय स्कंध में कहेंगे कि भगवान इस तरह से अवतार धारण करेंगे अब यहां पर बड़ा विचार किया गया कि कलिया कृष्ण केशों का क्या अर्थ है अब इसका उत्तर टीकाकारों ने जो दिया वो ये कि भगवान में एक तो सफेद केश हो नहीं सकते हैं क्योंकि तो सफेद केश होना ये अधेर होने का प्रमाण है और भगवत स्वरूप में कहीं भी वृद्ध स्वरूप है ही नहीं भगवान का जहां भी स्वरूप धारण वर्णन किया गया वहां श्री नारायण का स्वरूप श्री विष्णु का स्वरूप वो अध्यय के रूप में नहीं किया गया वह सदा नव युवक नव किशोर ये ही उनके स्वरूप का वर्णन किया गया तो सफेद केश तो भगवान में हो नहीं सकते एक बात तो ये सफेद केश सफेद जैसा दिख रहे थे चमक थी अथवा एक दूसरा अर्थ किया कले माने बड़ी चतुराई के साथ में बड़ी कलात्मक रूप में सिद्ध कृष्ण केशव जिन्होंने अपने केशों का जूड़ा माथी के ऊपर बांध रखा था सिद्ध का तात्पर्य सफेद नहीं है सिद्ध का तात्पर्य है सिद्ध माने बद्धा उनको श्री भगवान ने सुंदर प्रकार से बांध रखा था ऐसे सिद्ध कृष्ण केशव यह केश अवतार है ही नहीं ऐसा नहीं समझना चाहिए कि विष्णु के केशों का अवतार श्री कृष्ण बलदेव हैं काले केश का अवतार हैं कृष्ण और सफेद केश का अवतार हैं श्री गोरे बलदाऊ जी ऐसा जो व्याख्या करते हैं वो व्याख्या उचित नहीं है कृष्ण अंश रूप अवतार नहीं है कृष्ण तो अवतारी हैं और श्रीमद् भागवत में कहा गया एते ते चांद कृष्णस्तु भगवान स्वयं यदि कृष्ण को केश अवतार मान दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा विरोध उत्पन्न हो जाएगा कि वे एक वैभव रूप हो करके भगवान के एक अंश वैभव रूप हो करके वे माने जाएंगे जबकि सभी शास्त्रों में और श्रीमद भागवत में सर्वत्र सभी भागवत में नहीं अन्य शास्त्रों में भी श्री कृष्ण को अवतारी करके निरूपण किया गया इसलिए वे कला रूप एक केश रूप अवतार नहीं हो सकते तो दो तर्क हुए केश अवतार के खंडन में एक तर्क हुआ कि भगवान अधेड़ नहीं है उनके केश कभी भी सफेद नहीं होते हैं इससे सफेद केश दिखाने का कोई प्रश्न ही नहीं और दूसरा कलिया का अर्थ है कला पूर्वक उन्होंने केशों को बांध रखा था यही अर्थ है श्री भगवान विष्णु के अंश के अंश होकर के कहीं प्रकट नहीं हुए कला रूप में केश रूप में केश को धरती में फेंका गया नीचे फेंका गया और उससे रामकृष्ण पैदा हो गए ऐसा जो सिद्धांत वर्णन करना वो बिल्कुल गलत रॉन्ग वो बिल्कुल अस्वीकार्य है ऐसा भगवान ने निर्मूल किया कल्याण कृष्ण केश अब जो ऐसी बातें अब यहां पर एक तीसरा प्रश्न आया इसी प्रसंग में तो फिर दिखाया क्या महाराज तुमने नारायण भगवान ने विष्णु भगवान ने अपने केशों को दिखाया कि को दिखाने का मतलब क्या है जब वो केश है ही नहीं तो फिर दिखाया क्यों इसका उत्तर है कि भगवान उस समय विचार कर रहे हैं बोले ये देवता हाथों के के सिर ऊपर जैसे जैसे तो विचार करते हुए हाथ फेरे यही हाथ फेले क्या अरे क्या बात कर रहे हो ये पृथ्वी का उद्धार करना पृथ्वी के भार को दूर करना इसके लिए कोई मुझे बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा क्या तो ये भगवान की उपेक्षा में एक व्यवहार मात्र है जैसे उपेक्षा यदि किसी की कर रहे हो तो आदमी सिर के ऊपर हाथ फेरता है कभी ऊंचो के ऊपर हाथ फेरने लगता है कोई बीर या कोई सिर के ऊपर हाथ फेरने लगता है ऐसे भगवान का जी उपेक्षा में कहीं हाथ फेरना है सिर के ऊपर वो ये नहीं है कि मेरे केशावतार जन्म लेंगे अर्थात पृथ्वी का भार उतारना ये कोई बड़ी बात है क्या इसके लिए कोई कहीं जाना पड़ेगा क्या कहीं जाने की जरूरत नहीं है ये केवल एक भगवान का व्यवहार मात्र जेस्चर है कि ये कोई मैटर नहीं है ये कोई प्रसंग है ही नहीं कोई महत्वपूर्ण प्रसंग है ही नहीं इससे भगवान हाथ सिर के ऊपर वैसे ही फेर रहे हैं उपेक्षा में तीसरा एक मानो फिर उज्जहार शब्द का प्रयोग आया फिर किसी ने तर्क किया कि उज्जहार शब्द का प्रयोग किया जैसे कहीं विष्णु पुराण में आया है एवं संतु मानस्तु भगवान परमेश्वर है उज्जहार आत्मन केशव श्री कृष्ण महामुने भगवान ने अपने केश को कहीं तोड़ा और तोड़ करके दिखाया ये। तोड़ करके दिखाना इसका तात्पर्य क्या है बोले इसका तात्पर्य भी ये है कि मानो श्री नारायण भगवान कह रहे हैं श्री विष्णु भगवान कह रहे हैं बोले अरे पृथ्वी के भार को दूर करना असुरों को मार देना ये तो मेरे केश का काम है मुझे आवश्यकता नहीं है ये तो मेरे दो चमकीले केश भी ऐसा कर सकते इसके लिए तुम लोग परेशान मत हो ये तो मेरे बाल का काम है और ये असुरगण मेरे बाल को भी बाका नहीं कर सकते हैं ये एक मुहावे का सा जैसे प्रयोग है जा अपने केशों को उखाड़ करके दिखाया तो यहां पर ये केश का तात्पर्य एक कई चीज है केश का तात्पर्य है इसमें एक बिंदु है कि भगवान में सफेद केश नहीं है सफेद जैसा चमक में दिख रहा है वो अधिक चमकीला है ऐसा एक केश है उस केश के ऊपर भगवान का हाथ फेड़ना वह मानो जगत के देवताओं की चिंता को दूर करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है इसलिए भगवान सहज रूप में कह रहे हैं बोले अरे चिंता मत करो ये ऐसे ही चलता आता है ये कोई समस्या है क्या ये समस्या तो सहज में दूर होगी उसको उखाड़ करके दिखाना उसके चोर को दिखाना ये केवल ये दिखाने के लिए कि संसार के ताप को दूर करने के लिए तो मेरे केश ही समर्थ है और केश का एक तात्पर्य हुआ कि मैं कौ माने ब्रह्मा और माने विष्णु और ईश माने शिव इन तीनों का स्वामी होकर के विराजमान हूं केश माने क माने ब्रह्मा माने विष्णु और ईश माने शिव इन तीनों का स्वामी होकर के मैं विराजमान हूं इसलिए मेरा नाम केशव भी है क और ईश इन तीनों में व्याप्त होकर के जो विराजमान हो उसका नाम है केशव ये आप दिखा रहे हैं कि संसार के ताप को दूर करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए देवताओं जाओ मैं स्वयं ही अवतारी कृष्ण ही अवतार धारण करेंगे तुमने आकर के यद्यप क्षीरोदशाही श्री अनु से प्रार्थना की है परंतु तो अनु का अवतार नहीं है विष्णु का कृष्ण अवतार नहीं है कृष्ण तो अवतारी स्वयं ही ब्रह्मा की सृष्टि को कृतकृत -कृत करने के लिए अनंत कोटि जीवों के ऊपर कृपा करके अपनी लीला कथा को जगत में प्रकट करने के लिए आप ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अवतार धारण करते हैं यह अवतार यह कल्प अवतार है इस प्रकार महाप्रभु ने यह समाधान किया पहली बात कृष्ण अवतार केश अवतार नहीं है जो सफेद केश दिख रहा है वह केवल चमक के कारण दिख रहा है सिर के ऊपर हाथ फेरने का तात्पर्य है उपेक्षा जैसे की जा रही है और दे, देवताओं को जो प्रार्थना कर रहे हैं उनको निश्चिंत करना है केश को उखाड़ करके दिखाना बोले ये तो यदि मैं यहां से एक केश ना तो मेरे एक केश ही पृथ्वी के सारे भार को दूर कर देंगे और जो अवतार धारण करेगा वो केश अवतार नहीं है बल्कि वह कम आने ब्रह्मा और ईश माने शिव इनका भी अवतारे होकर के विराजमान हैं क और ईश ये तो हैं उनके गुणार्वता और वे सब अवतारों के अवतारी हैं ऐसे भगवान ने केश को दिखाया अंश वो ये प्रकाशनते मम ते केश संज्ञता सर्वज्ञा केशवम तस्मान मामाहु मुनि सत्तमा इसी को विष्णु पुराण में इसी की व्याख्या दी गई कि अंश वो ये प्रकाशनते संसार में जितने भी अवतार होंगे मत्स्यून वराह वे सब मेरे अंश ही हैं सारे अवतार कृष्ण के अंश रूप होकर के ही विराजमान हैं उन अंशों का नाम ही केश है तो अंश वो ये प्रकाशनते श्री जितने भी मत्स्य कूर्म आदि अवतार हैं नारायण से लेकर के और अंतर्यामी तक जितने भी अवतार हैं वे सारे अवतार अंश कहलाएंगे और उन अंशों का नाम ही केश है और उन सारे अंशों को मैं आत्मसात किए हुए हूं इसलिए मेरा नाम केशव है सारे अवतार मेरे भीतर विराजमान हैं इसलिए सर्वज्ञ जन मुझे केशव पुकारते हैं सर्वज्ञ जो मुनि सप्तमा जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं वे केशवम तस्मात्केशवम आहू इसलिए वे मुझे केशव कहकर के पुकारते ये भगवान ने दिखाया इसलिए केशावतार ये है ही नहीं ये श्री कृष्ण संदर्भ में भी इसी बात को कहा गया कि सीताशित चमत्शक्ति तत्शक्ति द्वारा कृष्ण तत् धातनापेक्ष श्री सित आश्रित ये कृष्ण की शक्ति है और तो इन शक्तियों के द्वारा श्री कृष्ण कभी अनुग्रह शक्ति कभी निग्रह शक्ति और सिर्फ सिक्ति शक्ति, शक्ति है निग्रह शक्ति इनके द्वारा श्री भगवान पापों को नष्ट कर देते हैं इसलिए श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हैं स्वयं अवतारी होकर के कृष्ण विराजमान है ये निर्णय की बात हुई अब एक चौथा प्रश्न था वो चौथा प्रश्न था महेशी हरण महशी हरण के प्रसंग में भी यह है कि जो रानिया थी श्री कृष्ण की कृष्ण अंतर्धान हो गए कृष्ण की जो रानिया थी उन रानियों को लेकर के जब अर्जुन आ रहे हैं अर्जुन गए अर्जुन ने वहां पर उस युद्ध को देखा देखते देखते रह गए कुछ नहीं कर पाए हैं अंत में वहां पर अर्जुन बचे और अर्जुन ने ही उनका संस्कार किया जितने भी यादव हैं या तो समाप्त तो हो गए या उनका जो कुछ भी संस्कार करना है वो संस्कार अर्जुन ने किया और अर्जुन वहां से कृष्ण की पत्नियों को लेकर के सुरक्षित जिस समय आ रहे हैं इनमें महाभारत में महा उल्लेख किया गया कि कृष्ण की अट्ठाइस जो आठ प्रधान रानियां हैं वे आठ प्रधान प्रधान रानियां को तो द पुस्त में उस समय आ गई और इन द पुस्तक में वहां आए और उनका स्कंद पुराण में वर्णन भी किया गया है कि कृष्ण की सभी रानियों ने एक दिन श्री कालिंदी जी से पूछा कि हम तो कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं पंत कालिंदी तुम व्याकुल क्यों नहीं रहती क्या तुमको कृष्ण का वियोग प्राप्त नहीं है क्या तो श्री कालिंदी जी ने उस समय सारी रानियों को कृष्ण की रान ये श्रीमद भागवत के स्कंद पुराण के महात्म में आया है प्राय हम लोग पद्म पुराण के महात्मा का वर्णन करते हैं जिसमें धुंधकारी की कथा वर्णन की गई है पर तो स्कंद पुराण के कथा में भी श्रीमद भागवत का महात्म है बोले श्रीमद भागवत की रचना तो 18 पुराणों की रचना के बाद में हुई सत्रह पुराणों की रचना के बाद में तो श्रीमद भागवत का प्रसंग उन पुराणों में कहां से आ गए जी? जब बाद में ही श्रीमद भागवत उत्पन्न हुए तो श्रीमद भागवत की महिमा उन पुराणों में कहां से आ गई इसका भी जवाब है इसका जवाब यह है कि सभी पुराण नृत्य हैं परंतु जैसे आकाश में जितने भी नक्षत्र हैं सब नृत्य हैं परंतु कभी कृत्य का नक्षत्र आएगा तो हम उसको कार्तिक का महीना कहेंगे अब कृत्य का नक्षत्र जो ज्योतिष चक्र घूम रहा है ज्योतिष चक्र घूमने पर कृत्य का नक्षत्र तो चला गया और उसके स्थान पर पूछा नक्षत्र आ गया तो हम पौष करने लगते हैं कौन सा महीने चला, पौष चल पौँ, पौँ, चला है तो ये सुनिए कृत्य का मर गया कृतिका नक्षत्र भी है पर दिख नहीं रहा ऐसे ही आकाश में ज्योतिष चक्र में जितने भी पुराण हैं, वे पुराण भी कहीं ना कहीं काल चक्र में विराजमान हैं। कोई पुराण आ गया कोई पुराण नहीं आया पंत एक पुराण के वाक्य दूसरे पुराण में होना एक पुराण की महिमा दूसरे पुराण में होना यह सर्वथा संभव है इसीलिए श्रीमद् भागवत के विषय में गरुड़ पुराण में मत्स्य पुराण में पद्म पुराण में स्कंध पुराण में अनेक अनेक श्लोक श्रीमद भागवत के मिलते हैं जबकि इतिहासक्रम में देखने में आता है कि वेद व्यास ने पुराणों की रचना की महाभारत की रचना की परंतु तो जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ तब भागवत की रचना की तो जब भागवत की रचना हुई नहीं तो उन पुराणों में वे चरित्र कहां से आ गए इसका भी जवाब ये है कि जैसे ज्योतिष चक्र में सभी तारे नक्षत्र विद्यमान हैं परंतु समय समय पर वे तारे नक्षत्र क्रम क्रम से पृथ्वी के मनुष्यों को एक स्थान की सापेक्षता से वे कहीं दिखते हैं रिलेटिविटी के कारण वे कहीं दिखते हैं हमको इसी तरह से नक्षत्र सारे पुराण सत्य लोक में विराजमान हैं ब्रह्मा जी के यहां पर सारे पुराण सदा विराजमान हैं परंतु तो काल कर्म से वे पृथ्वी के ऊपर कहीं उत्पन्न होते हैं प्रकट होते हैं और उनके वर्णन उनके विवरण अन्य पुराणों में भी प्राप्त हो सकते हैं तो महाभारत में यह वर्णन किया गया स्कंद पुराण की बात चल रही थी तो स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि गयािंदी जी से सारी रानियों ने पूछा कृष्ण की महेशियों ने कि हम तो कृष्ण के योग में दुखी होती हैं कालिंदी तुम दुखी क्यों नहीं होती हो तो कालिंदी कहती हैं मेरे पास में एक दिव्य औषधि है बोले कौन सी बोले श्रीमद भागवत महापुराण की जय मैं कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत के आधार पर निरंतर श्रवण करती, करती रहती हूं कृष्ण कथा का निरंतर पाठ करती रहती हूं इसलिए मुझे कृष्ण के विरह की प्राप्ति नहीं होती है जो कथा है वही कृष्ण है इसलिए कृष्ण का मुझे साक्षात्कार सदा होता रहता है इसलिए मुझे विरह नहीं बोल हम भी अपने विरह को दूर करने के लिए कृष्ण कथा रूपी महा रसायन का औषधि का सेवन करना चाहती हैं अब कौन करे बोले उस कथा के तात्विक वक्ता है श्री उद्धव जी तब सारी गोपी श्री उद्धव जो हैं वो उद्धव के पास में गई और श्री उद्धव जी उस समय सब गोपियों को कृष्ण कथा सुनाते हैं और उस समय श्री कृष्ण भी कृष्ण कथा के द्वारा वहां प्रकट हो गए ऐसा जो प्रसंग है ये प्रसंग श्री कृष्ण कथा के द्वारा कृष्ण का साक्षात्कार हुआ श्रीमद भागवत के द्वारा और उन सारी महेशियों का सारा जो ताप था वह दूर हुआ सुखदेव जी का भी वहां पर आगमन हुआ और श्री श्रीमद भागवत की जो परंपरा है उस परंपरा में जो संकर्षणी परंपरा है उस संकर्षण परंपरा में दो परंपरा हैं एक है नारायणी परंपरा एक है संकर्षणी परंपरा तृतीय स्कंध में उस संकर्षणी परंपरा का निरूपण किया गया है उस संकर्षणीय परंपरा में श्री उद्धव को श्रीमद भागवती संहिता प्राप्त हुई थी और इधर श्री वेद जी उनको भी श्रीमद भागवती संहिता उन्होंने श्री सुखदेव जी के द्वारा भी प्राप्त की वीर जी, जी के द्वारा सुखदेव जी को और सुखदेव जी के द्वारा वह प्रकट हुई और सुखदेव जी जिससे मैं कृष्ण कथा कह रहे हैं उस समय दोनों परंपराएं आकर के मिल गई मान नारायण की जो परंपरा थी वो तो सुखदेव जी को है ही नारायण से श्री ब्रह्मा ब्रह्मा से नारद नारद से वेद व्यास से सुखदेव और सुखदेव के द्वारा परीक्षित और परीक्षित को जिस समय कथा सुनाई जा रही है उस समय गुरुजी भी वहां बैठे हैं वेद व्यास जी भी बैठे भी कथा सुन रहे हैं तो ये कृष्ण कथा की विशेषता है कि छोटा सा बालक कहता है और बड़े बड़े विद्युत वे संतगण जो बड़े भारी सीनियर जो डिवोटीज हैं वे ओम दिव्य उच्च जो वैष्णवगण हैं वे भी श्रोता बन करके सुनते हैं और उस समय पराशर श्री बृहस्पति जी जो कि दूसरी परंपरा में थे संकर्षण की परंपरा में थे वो संकर्षण की परंपरा वाले वे भी आकर के वहां कृष्ण कथा सुन रहे थे इसलिए ये दो शाखाएं अलग अलग नहीं रही ये दोनों शाखाएं एक दूसरे से मिली हुई हैं क्योंकि एक ही शाखा है एक नदी दो भागों में भई फिर आगे जाकर के संगम हो गया फिर आ गई फिर कई शाखा हो गई तो जैसे नदी मिलती रहती है शाखाएं अलग अलग होती रहती हैं ऐसे ही ये शाखाएं अलग अलग होती रही इसलिए ये सब एक होकर के सब वैष्णव एक ही शिव को श्रवण करते तो उस समय श्री सुखदेव जी का भी वहां आगमन हुआ और श्री अः उद्धव जी उस समय सब महेषियों को भी कृष्ण कथा श्रवण कराते हैं और श्री शुभदेव वे उनके उस चरित्र को सब लोगों ने सुना और सबका जो बृहताप है महेशियों का वो बृहताप भी दूर हुआ और श्री बजरनाथ उनको भी परम परम आनंद की प्राप्ति हुई श्री बज्रनाथ जी हैं उनको भी परम आनंद की प्राप्ति हुई और वे अपने जीवन के कल्याण को श्री बज्रनाथ भी प्राप्त करते हुए विराजमान हुए बज्रनाथ जी को बड़ी समस्या थी उसी पीछे वाले श्रीमद् भागवत के जो महात्मे हैं स्कंद पुराण के उसमें वर्णन किया गया कि श्री परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जय दिल, दिल्ली के राज्यपाल इंद्रप्रस्थ के राज्यपाल बैठे परीक्षित महाराज का तो भगवत प्राप्ति हो गई श्रीमदभागवत की कथा श्रवण करके अब वहां पर जन्मेजय बैठे अब जन्मेजय जो हैं एक दिन श्री बज्रनाथ जी से मिलने के लिए आए बज्राथ कृष्ण के पंथी हैं कृषि के पंती हैं कृषि के पुत्र हैं प्रद्युम्न प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनुध अनुध के भी पुत्र हैं बज्रनाथ और उन बज्रनाथ को राज्य दिया गया था मथुरा और दिल्ली से लाकर के इंद्रप्रस्थ से लाकर के सब लोगों को कहीं यहां का राज्य दिया और यहां पर राज्य को बसाया तो एक दिन श्री बज्रनाथ वे जाकर के बोले जन्मे जैसे परीक्षित महाराज के पुत्र से कि महाराज मुझे ये राज्य तो दिया गया है मथुरा का यहां पर संपत्ति तो खूब आ गई है परंतु तो प्रजा तो है ही नहीं शासन किसके ऊपर करूं क्या इन पत्थरों के साथ में दीवालों के साथ में सिर्फ यहां पर कोई प्रजा ही नहीं है नहीं नहीं हम प्रजा तुम्हारे पास में भिजवाएंगे ऐसा तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे पास में प्रजा भिजवाते तो फिर दिल्ली से बड़े बड़े बंदियों को मथुरा मंडल में और दिल्ली से बंदर भेजे गए <laughs> वही से इतने बंदर इसका वर्णन किया गया और वहां से ब्राह्मण जो पहले जरा के आक्रमण के साथ में जो चले गए थे पहले मथुरा और मथुरा से चले गए द्वारका और द्वारका में समाप्त हो गए कोई ब्राह्मण घूमते घूमते वे आकर के बस गए इंदप्रस्थ में दिल्ली में वहां से दिल्ली से जो चुने हुए लोग हैं उन चुने हुए लोगों को श्री बज्रनाथ उनके राज्य का श्रृंगार करने के लिए उनको मथुरा में भेजा गया अभी मथुरा में आकर के विराजमान हुए इस तरह फिर मथुरा का जो राज्य है वह खूब सुव्यवस्थित होकर के विराजमान हुआ मथुरा में शुरू शुरू में प्रजा नहीं थी परंतु तो प्रजा दिल्ली से कुछ लोग आए अभी भी दिल्ली के साथ में बड़ा संबंध है <laughs> हर शनिवार रविवार को तो भीड़ लगी आए <laughs> <laughs> यहां से लेकर के बिहार जी के मंदिर तक डेढ़ डेढ़ किलो लंबी लाइन आज भी लग गई इतनी इतनी लंबी लाइन दर्शनों की दर्शनियों की लग गया दिल्ली तो वो के साथ में बिल्कुल चिपका हुआ है एकदम जोड़ा हुआ है तो ये सब सदा से वो विराजमान तो ये अष्टमहर्षिगण जो हैं उनको लूटा नहीं गया और कुछ अन्य महेशी गण हैं उनको भी लूटा नहीं गया बहुत सारी महेशी थी जिनको लूटा नहीं गया को, कोई अन्य जो थी महेशियों की दासी इत्यादि उनको लूट लिया गया जो अन्य महेशी थी उनको भी अर्जुन जिस समय इनको लेकर के स्त्रियों को लेकर के आ रहे थे उस समय गोपो ने कहीं पंचाल क्षेत्र में पंजाब के क्षेत्र में बीच में ही आक्रमण किया और आक्रमण करने करके इनको स्त्रियों को लूट लिया इनमें कुछ स्त्रियों ने स्वयं ही उन गोपों के साथ में जाना पसंद कर लिया ऐसा कैसे ये तो बड़ा अनर्थ की बात हो रही है नहीं नहीं ये गो, गोप गोप ही नहीं ये सारे गोप कृष्ण ही हैं कृष्ण ही गोप बन करके आए और अपने प्रिय को इन महेशियों ने ग्रहण कर लिया इसलिए एक मत तो महाभारत का मत तो यह है के मूल कृष्ण कांताओं को कोई गोप लूट करके नहीं ले गए कांताएं सब सुरक्षित होकर आ गई और वे द्वारका द्वारी इंद्रप्रस्थ में ही रह रही थी कालिंदी जी भी वहां पर विराजमान थी कालिंदी जी को कोई कष्ट नहीं था जरा भी विरह नहीं था क्योंकि कृष्ण नाम और कृष्ण कथा श्रवण करने पर उनके सारे विरह समाप्त हो जाते थे और श्री कृष्ण उनको साक्षात दर्शन देते हुए साक्षात उनके साथ में विलास करते हुए कृष्ण का वे अनुभव करती थी इसलिए और श्रीमद भागवत का श्रवण करके कृष्ण साक्षात्कार अन्य महेशी गणों को भी हुआ और उनके विरह की भी पूरी तरह से निवृत्ति हो गई और श्री उद्धव ने जो कृष्ण कथा सुनाई श्री सुखदेव जी भी बीच में बीच बीच में आकर के उस कृष्ण कथा का श्रवण कराते हुए विराजमान हो रहे हैं इस प्रकार ये श्रीमद् श्रीमदभागवती संहिता वहां स्कंद पुराण के अनुसार ये दिखाया गया कि यह कृष्ण साक्षात्कार कराने का सर्वोत्तम साधन है इस पूरी कथा के द्वारा महात्म्य के द्वारा दिखाया कि ये कृष्ण आकर्षणी विद्या श्रीमदभागवत है कृष्ण को जो श्रीमद् भागवत को जो श्रवण करेंगे उनको कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे इस के द्वारा दिखाया और वहां पर ही यह कहा गया पुराण के उस महात्म्य में ही नवम स्कंध तक की जो कथा है वह तो श्री शिव ने सुखदेव जी का स्वरूप धारण करके कही तो दशम स्कंद की जो कथा है स्वयं कृष्ण ही सुखदेव बनकर के उस कथा का गायन कर रहे हैं बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय तो शुभ जी का जो स्वरूप है वो कोई और स्वरूप नहीं है शुभदेव जी का स्वरूप कृष्ण का ही स्वरूप है और विशेष रूप से कृष्ण लीला जो मधुर लीला का गायन किया गया मथुरा द्वार का पूरे दशम स्कंद उसके बाद के एकांश स्कंद की जो लीला का वर्णन किया गया वो स्वयं श्री ब्रजेंद्र ने ही उस लीला का शुभ स्वरूप धारण करके वर्णन किया और शुभदेव जी की उन्हार भी श्री कृष्ण के साथ में अत्यंत अत्यंत मिलती है परंतु विष्णु पुराण में ज्ञात होता है कि अर्जुन जिस समय आ रहे थे उस समय आभि ने आकर के अर्जुन को पराजित कर दिया और अर्जुन उस समय दुखी हो रहे हैं परंतु तो उसका समाधान यह है कि वे लुटेरे लुटेरे नहीं हैं वे गोप नहीं हैं बल्कि वे कृष्ण ही अनेक गोपों का रूप धारण करके आए और उन्होंने प्रकट लीला को अप्रकट लीला के साथ में बिला दिया इस प्रसंग को इस तरह से समझना चाहिए तो ये सब का समाधान किया तब ये सनातन प्रभु चरणों ने धरिया तब श्री सनातन ने प्रभु के चरणों को अपने मस्तक के ऊपर धारण किया और निवेदन कई दंते तृण गुच्छ लाया दांतों में तृण लेकर के निवेदन कर रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी के मरे मैं नीच जाती नीच सेवी भी हूं यह दीनता के वचन है यथार्थ वचन नहीं ये दीनता के वचन है मैं पामर हूं आप मुझे ये सिद्धांत सुना सिखा रहे हैं मेरा मन अत्यंत तुच्छ है परंतु तो आपने सिद्धांत रूपी अमृत के सिंधु को मुझे सुना दिया मोर मन छुत नारे ये हार एक बिंदु परंतु तो मैं कितना समझना समझ पाऊंगा मैं इसकी एक बिंदु भी नहीं छू पा रहा हूं महाराज आप मुझे लंगड़े व्यक्ति को जैसे नचाना चाह रहे हैं इसी प्रकार आप समझ लीजिए मुझमें सामर्थ्य नहीं है नाचने की परंतु तो आप में सब सामर्थ्य है कि आप कुछ भी कर सकते हैं तो पंगु नचाई थे यदि है तो मार मुझ जैसे लंगड़े व्यक्ति को नचाने की यदि आपके हृदय में इच्छा हो रही है तो बर दे मोर माथे भरिया चौरा तो अपने चरण को मेरे माथे के ऊपर रख दीजिए फिर देखना ये लंगड़ा भी कैसा नाचता देखते रह जाओगे फिर मैं भी नाचने लग जाऊंगा हे प्रभु आप ने मुझे जो शिक्षा प्रदान की है सब मेरे मन में स्फुरित हो आपकी कृपा के द्वारा स्फुरित हो ये बरनाम दें और ग्रंथों की युक्तियों के द्वारा मैं इस सिद्धांत को बृहदभागवता में प्रस्तुत कर सकता हां अब यहां पर एक बड़ा सुंदर संकेत दे दिया कि सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम प्रयोजन और सर्वोत्तम अवजय या साधन इनका स्थापन करने की दृष्टि से ही श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहदभागवतामृत की रचना की इसलिए यदि कोई बृहदभागवतामृत को पढ़ ले तो उसको यह पता लग जाएगा कि कृष्ण ही सर्वोत्तम उपास्य हैं प्रेम ही प्रयोजन है और प्रेम को प्राप्त करने का साधन श्रवण कीर्तन और स्मरण ये तीन भक्ति हैं इनमें स्मरण भक्ति पर बल देते हुए वह लीला में प्रवेश करके मंजरी भाव से श्री प्रिया लाल की सेवा कर सकेगा वृज में रह करके मंजरी भाव धारण करके वह नुकुन् मंदिर की सेवा कर सकने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेगा तो बृहदभागवतामृत सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम प्रयोजन और सर्वोत्तम अभु को स्थापित करने वाला दिव्य ग्रंथ है और श्री महाप्रभु से सनातन गोस्वामी यही कहे हैं कि मुझे महाप्रभु ने कहा मैंने बेटा तुझे जो सिखाया है सनातन श्री सनातन मैंने तुम्हें जो सिखाया है महाप्रभु तो आदर दे तुझे अवस्था में बड़े और मेरे मुझे भी शिक्षा देने वाले सनातन गोस्वामी ऐसा कह सनातन गोस्वामी को बहुत आदर है महाप्रभु परंतु महाप्रभु कह रहे हैं मैंने तुम्हें जो सिखाया है तोरे स्पुर सकल वो सब तेरे ऊपर स्फुरित हो श्री कृष्ण यहां आप गुरु बन करके सदगुरु बन करके माथे के ऊपर हाथ रखते हैं और हाथ रख दे तो फिर जो विद्या है वो स्फुरित हो जाए श्री महाप्रभु ने उनके माथे के ऊपर हाथ रखा ये हमने तुम्हारे सामने प्रेम प्रयोजन का वर्णन किया प्रभु उपदेश जौन अचराते मिले तारे कृष्ण प्रेम धन सनातन शिक्षा को जो श्रवण करेंगे उनको जल्दी ही कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति हो जाती है श्री रूप इनके चरणारिंद का आश्रय ग्रहण करके ये हम श्री चैतन चटाम इनका गायन कर रहे हैं ऐसा कवि राजभूषण कह रहे हैं इस प्रकार प्रेम विचार नामक ये तेईसवा जो परिचय है उसका यहां वर्णन किया और उसके पीछे ये जो पांच प्रश्न हैं यादवों का संहार श्री कृष्ण का अंतर्धान होना कृष्ण का केशवता महेशियों का हरण ये चार जो प्रश्न थे इन चार प्रश्नों का भी समाधान श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके किया अब आगे के अध्याय ये चौबीसवा जो अध्याय है ये बहुत दार्शनिक और बहुत सुंदर अध्याय है इसमें आत्मा रामाश्च मुनियो निर्गंथा क्रमंती अहित की भक्ति मित्तम भूत हरि इस श्लोक की श्रीमत महाप्रभु ने जैसे चौसठ प्रकार से एक ही श्लोक की चौसठ प्रकार से जो व्याख्या की उस चौसठ प्रकार की व्याख्या का आगे उस अध्याय में कल के अध्याय में उसको निरूपण कर एक श्लोक की चौसठ प्रकार से व्याख्या और उसको यहाँ पर कविराज ने कृपा करके संकलित किया है उन चौसठ बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय मितय गौर हरि